ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक तेईस हे देव सनमार्ग से ले चलो अग्ने नयथ अस्मान अस्म देव वयुना विद्वाध्यस्मजुहुरा भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम हे अग्नि हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चल हे देव तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं पर्वतों से उतरते हुए झरणों को हमने देखा सागर की ओर बहती हुई नदियों से हम परचित जल सदा ही नीचे की ओर बहता है और नीची जगह और नीची जगह खोज लेता है गड्ढों में ही उसकी यात्रा है अधोगमन ही उसका मार्ग उसकी प्रकृति है नीचे और नीचे और नीचे जहां नीची जगह मिल जाए वही उसकी यात्रा है अग्नि बिल्कुल ही उल्टी है सदा ही ऊपर की तरफ बहती उर्ध्वगामी उसका पथ है आकाश की ओर ही दौड़ती चली जाती कहीं भी जलाएं उसे कैसे भी रखें उसे उल्टा भी लटका दे दिए को तो भी ज्योति ऊपर की तरफ भागनी शुरू कर देती अग्नि का यह ऊर्ध् गमन अति प्राचीन समय में भी ऊर्धोगामी चेतनाओं को ख्याल में आ गया चेतना दोनों तरह से बह सकती है पानी की तरह भी और अग्नि की तरह भी साधारणता हम पानी की तरह बहते हैं साधारणता हम भी नीचे गड्ढे और गड्ढे खोजते रहते हैं। हमारी चेतना नीचे उतरने को रास्ता पर जाए तो हम ऊपर की सीढ़ी तत्काल छोड़ देते हैं। साधारणता हम जल की तरह होना चाहिए अग्नि की तरह कि जहां जरा सा अवसर मिले ऊपर बढ़ जाने का हम नीचे की सीढ़ी छोड़ दें जहां जरा सा मौका मिले पंख फैलाकर आकाश की तरफ उड़ जाने का हम तैयार हो अग्नि इसलिए प्रतीक बन गया देवता बन गया और तो गमन की जिनकी अभीपसा थी ऊपर जाने का जिनका इरादा था आकांक्षा थी जिनकी निरंतर श्रेष्ठतर आयामों में प्रवेश करने की उनके लिए अग्नि प्रतीक बन गया देवता बन गया एक और कारण से अग्नि प्रतीक बना और देवता बना जैसे ही व्यक्ति ऊपर की यात्रा पर निकलता है ऊपर की यात्रा साथ ही साथ भीतर की यात्रा भी और ठीक वैसे ही नीचे की यात्रा साथ ही साथ बाहर की यात्रा भी गहरे अर्थों में बाहर और नीचे पर्यायवाची हैं, भीतर और ऊपर पर्यायवाची हैं। जितने भीतर जाएंगे उतने ऊपर भी चले जाएंगे जितने बाहर जाएंगे उतने नीचे भी चले जाएंगे या जितने नीचे जाएंगे उतने बाहर चले जाएंगे जितने ऊपर जाएंगे उतने भीतर चले जाएंगे अस्तित्व की दृष्टि से ऊपर और भीतर एक ही अर्थ रखते हैं भाषा की दृष्टि से नहीं अनुभव की दृष्टि से बाहर और नीचे एक ही अर्थ रखते हैं भाषा की दृष्टि से नहीं पर्यावाची जिन लोगों ने भी ऊपर की यात्रा करनी चाहिए उन्हें भीतर की यात्रा करनी पड़ी और जैसे जैसे भीतर प्रवेश हुआ वैसे वैसे अंधेरा कम हुआ और ज्योति बढ़ी प्रकाश बढ़ा अंधकार क्षीण हुआ और आलोक बढ़ा अग्नि लिए भी प्रतीक बन गई अंतरयात्रा की और भी एक कारण से अग्नि प्रतीक बन गई और उस उसका स्मरण बड़ी ही श्रद्धा से किया जाने लगा वो था यह कि अग्नि की एक और खूबी है एक, एक उसका एक और स्वभाव है शुद्ध को बचा लेती है अशुद्ध को जला देती है डालने सोने को तो अशुद्ध जल जाता है शुद्ध निखर आता है तो अग्नि परीक्षा बन गई अशुद्ध को जलाने के लिए और शुद्ध को बचाने के लिए अग्नि परीक्षा वसुधा कोई सीता को किसी अग्नि में डाल दिया हो ऐसा नहीं है अग्नि परीक्षा एक प्रतीक बन गए वो प्रतीक हो गया इस बात का कि अग्नि उसको जला देगी जो अशुद्ध है और उसे बचा लेगी जो शुद्ध है वह अग्नि का स्वभाव है शुद्ध को बचा लेने की उसकी आतुरता है अशुद्ध को नष्ट कर देने की उसकी आतुरता है बहुत कुछ है जो अशुद्ध है हमारे भीतर इतना ज्यादा है कि सोने का तो पता ही नहीं चलता कहीं होगा छिपा हुआ कोई ऋषि कभी घोषणा करता है स्वर्ण की हम तो मिट्टी और कचरे को ही जानते हैं कोई ज्ञानी कभी पुकारता है कि भीतर स्वर्ण भी है तुम्हारे हम तो खोजते हैं तो कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ पाते नहीं तो स्वयं को भी अग्नि में डालना है स्वयं को अग्नि में डालना ही तप का अर्थ है तप ताप से ही बना है अग्नि से ही बना है तप का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई धूप में खड़ा हो जाए तो तप कर रहा है तप का अर्थ इतनी अंतर अग्नि से गुजरे कि उसके भीतर जो भी अशुद्ध है वो जल जाए और जो भी शुद्ध है वो रह जाए अग्नि में एक दो बातें और ख्याल लेने लेनी जरूरी नहीं। तब उसके दिव्य रूप का स्मरण करना आसान हो जाएगा तब इस ऋषि की बात समझनी सुविधाजनक हो जाएगी कि हे देवता हे अग्नि मुझे सनमार्ग पर ले चल ये ख्याल न आ सकेगा कि अग्नि से ऐसी प्रार्थना क्यों की जा सकी है अग्नि को देखा पानी को भी देखा है पानी कितने ही नीचे उतरे मौजूद रहता है पार से उतरा है खाई में मिट नहीं जाता अग्नि उठती है आकाश की तरफ लेकिन जरा ही उठी कि विलीन हो जाती है। असल में जो भी ऊपर की तरफ जाएगा वो विलीन भी होगा वो विलीन भी होता जाए वो प्रतिपल लीन होगा जल्दी ही उसकी अस्मिता खो जाएगी वो नहीं होगा आकाश के साथ एक हो जाएगा अग्नि थोड़ी दूर तक ही दिखाई पड़ती है अग्नि कपट थोड़ी दूर तक ही दृश्य है फिर अदृश्य हो जाता आप देख भी नहीं पाते कि गई सुनने में खो गई पानी कितना ही नीचे उतरे मौजूद रहेगा नीचे की यात्रा पर अस्मिता मौजूद ही रहेगी और अगर बहुत नीचे उतर जाए तो पानी बर्फ बन जाएगा और अगर अहंकार बहुत नीचे उतर जाए तो पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा ध्यान रखें जितना नीचे उतरते हैं उतना अहंकार मजबूत फ्रोजन सख्त क्रिस्टलाइज होता है जितने ऊपर जाते हैं उतना विरल छीन विलीन अग्नि की ज्योति को देखते रहें थोड़ी देर में पता चलेगा कि गई कहां गई बुद्ध से ठीक उनके महानिर्वाण के समय में कोई पूछता है कि जब आप नहीं होंगे अभी थोड़ी देर बाद आप कहते हैं आप नहीं हो जाएंगे तो फिर आप कहां होंगे तो बुद्ध कहते हैं दिए को देखना और जब दिए की ज्योति आकाश में खो जाए तो पूछना कि ज्योति कहां चली गई ऐसे ही मैं भी थोड़ी देर में खो जाऊंगा अब आ गई वो घड़ी जहां से ज्योति महा आकाश में लीन हो जाए एक और और भी गहरा रहस्य अग्नि के साथ है और वो रहस्य ये है कि अग्नि सब कुछ जला देती है सब कुछ जलाती है अंत में स्वयं को भी जला देती है ईंधन को जलाती है ईंधन जल जाता है तो अग्नि बचती नहीं ईंधन को जला के ईंधन जला अग्नि भी जल गई सब कुछ जल जाता है अंततः अग्नि पीछे बच नहीं रहती अग्नि भी खो जाती दूसरे को जला के जो बच रहे तब तो हिंसा है लेकिन दूसरे को विलीन करके जब स्वयं भी कोई लीन हो जाए तो प्रेम है दूसरे को जला के कोई बच रहे तो वायलेंस है लेकिन दूसरे को शून्य करके स्वयं भी शून्य हो जाए तो प्रेम है तो ही प्रेम है तो अग्नि दुश्मन नहीं है ईंधन की प्रेमी नहीं तो ईंधन को तो जला डालती हो खुद बच जाती है। जलाती है इसलिए कि खुद बच जाए लेकिन ईंधन को जलाते में स्वयं भी जलती है और शांत हो जाती है मजे की बात है कि ईंधन तो जल के भी पीछे राख की तरह बच रहता है अग्नि उतनी भी नहीं बच रहती इतनी शुद्ध है कि पीछे कोई राख नहीं छोड़ती असल में राख अशुद्धि से बनती है अग्नि शुद्ध अस्तित्व मात्र पीछे कुछ रूपरेखा भी नहीं छूट जाती ये सारे ख्याल ये सारी स्मृति जिन ऋषियों को आई वे किसी प्रतीक की तलाश में थे बड़ी कठिन खोज है भीतर जो घटित होता है साधक को उसके लिए बाहर प्रतीक खोजना बड़ी कठिन खोज है लेकिन अब तक जो श्रेष्ठतम प्रतीक खोजा जा सका है वो अग्नि है, वो चाहे पारसियों के मंदिर में सतत जलती हो चाहे ऋषियों के यज्ञ में जलती हो चाहे हवन में जलती हो चाहे मंदिर के दिए में जलती हो लेकिन अब तक जो श्रेष्ठतम प्रतीक खोजा जा सका है निकटतम भीतर की घटना के उर्ध्वगमन की घटना के वो अग्नि है इसलिए अग्नि को देवता कह सके वे लोग देवता किसे कहते हैं देवता सिर्फ उसे नहीं कहते जो दिव्य है क्योंकि इस अर्थ में तो सभी देवता है सभी कुछ दिव्य है क्योंकि सभी कुछ दिव्य से निकला है साधारणता शब्दकोश में खोजने जाएंगे तो देवता का अर्थ होगा जो दिव्य है वन हु इज डिवाइन जो दिव्य लेकिन दिव्य तो सभी है किन्हीं को पता होगा किन्हीं को पता नहीं होगा दिव्य कौन है जो नहीं है पत्थर भी दिव्य है वृक्ष भी दिव्य नदी पहाड़ आकाश सभी तरफ है कंकण दिव्य है फिर देवता का यह मतलब नहीं हो सकता कि जो दिव्य है क्योंकि दिव्य तो सभी है फिर विशेष रूप से किसी को देवता कहने का क्या देवता कहने का अर्थ है जो दिव्य है इतना ही नहीं जो दिव्य की ओर ले जाता है दिव्य है इतना ही नहीं दिव्य तो प्रत्येक वस्तु जो दिव्य की ओर ले जाता है जो दिव्य की ओर उन्मुख करता है वो देवता है जो दिव्य की ओर फिराता है जो दिव्य की ओर इंगित करता है जो दिव्य की ओर इशारा करता है जो दिव्य की ओर मुख को मोड़ देता है जो दिव्य की ओर गति दे, दे देता है वो देवता है इसलिए तो ऋषि कह सके कि गुरु देवता है और कोई कारण नहीं दिव्य तो सभी है इसलिए जहां जहां से दिव्यता की ओर इशारा मिल सके वो सब देवता हो गया अगर आकाश की तरफ देखकर निराकार का स्मरण आ जाए तो आकाश देवता हो गया हमें कठिनाई होती है जो लोग पढ़ते हैं आज वेद को पढ़ेंगे तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती कि आकाश देवता है इंद्र देवता है सूरज देवता है यह सब क्या पागल्पन है और जब पश्चिम के लोगों ने पहली बार वेद के अनुवाद किए तो उनको बड़ी कठिनाई पड़ी तो उन्होंने कहा यह पांथीजम है यह सर्वेश्वर वाद है हर चीज में देवता को देखने की वृत्ति है नहीं ऐसा नहीं जहां से भी दिव्यता की ओर स्मरण मिलता है जहां से भी चोट पड़ती है आघात पड़ता है जहां से भी हृदय की वीणा का तार झंकृत हो जाता है और दिव्य की ओर यात्रा शुरू होती है, वही देवता है देखें आकाश को थोड़ी देर तक तो आकाश को देखते देखते देखते देखते आकार क्षीण होगा निराकार प्रगाढ़ हो जाएगा तो निराकार की ओर आकाश ने इशारा किया तो क्या इतने कृतज्ञ होंगे कि धन्यवाद भी बिना दें कि हे देवता धन्यवाद कि तूने निराकार की ओर स्मरण दिलाया अग्नि को देखते रहे बैठकर यज्ञ का वही अर्थ था हवन का वही अर्थ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है हवन में कि आप कुछ कर रहे हैं कि कुछ डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि अग्नि के निकट बैठकर अग्नि की ऊर्द की यात्रा के साथ आत्मसात हो रहे हैं वो आग भागी जा रही ऊपर की तरफ उसकी लपट खोई जा रही महाशून्य में आप भी उसके पास बैठकर एकाग्र हो ध्यान हो उस लपट के साथ एक हो निराकार की तरफ भाग रहे खो रहे शून्य में जा रहे तो फिर अग्नि देवता हो गए जहां से भी दिव्यता की ओर इशारा है पुकार है जहां से भी दिव्यता की ओर भीतर की प्यास को चोट है जहां से भी दिव्यता की ओर भीतर सोए हुए बीज को तोड़ने की चेष्टा है वहीं देवता है इसलिए ऋषि कहता है कि हे देव हे अग्नि मुझे सन्मार पर ले चलिए मुझे कुछ पता नहीं कि क्या रास्ता है मुझे कुछ पता नहीं कि क्या रास्ता है मुझे यह भी पता नहीं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है मैं अज्ञानी हूं तू तो मुझे ले जा रही एक, एक बात यह हम बहुत गहरे में ख्याल में ले लेने जैसी है वो ये कि जिसने यह पुकारा कि मुझे सनमार्ग की तरफ ले चल यह पुकार ही सनमार्ग की तरफ जाने का मूल आधार बन जाती यह पुकार साधारण नहीं है यह पुकार बहुत असाधारण क्योंकि हमारी प्रत्येक वृत्ति हमारी प्रत्येक वासना हमारी प्रत्येक इच्छा असद की तरफ ले जाती है उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती उसके लिए पुकारना भी नहीं पड़ता उसके लिए प्रकृति ने हमें काफी उपकरण दिया है वो अपने आप हमें ले जाती नीचे की तरफ उतरना हो तो किसी पुकार की किसी प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं अंधेरे की तरफ जाना हो तो प्रकृति आपको ले ही जाती ले ही जा रही है आपके ही अपने कर्म लिए जा रहे हैं आपकी अपनी आत्म और संस्कार लिए जा रहे हैं सब लिए जा रहा है ये बड़े मजे की बात है कि आज तक पृथ्वी पर किसी ने यह प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु मुझे असद मार्ग पर ले चल। इसमें प्रभु की कोई जरूरत नहीं पड़ी आदमी खुद ही काफी समर्थ है इसमें प्रभु की सहायता की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें तो प्रभु को भी असद मार्ग पर ले जाना हो तो आदमी ले जा सकता है और बड़े मजे की बात है कि असद मार्ग बहुत संकटपूर्ण है फिर भी कोई प्रार्थना नहीं करता करनी चाहिए कि मैं असद मार्ग पर जा रहा हूं हे प्रभु सहायता करना सुरक्षा करना असद मार्ग बहुत संकट संकट की अवस्था है बहुत पीड़ा में बहुत दुख में जाना है बहुत विक्षितता में पागलपन में उतरना है अपने ही तो हाँ उपद्रव को निमंत्रण है तो प्रभु की सहायता मांगनी चाहिए कि मेरा ख्याल रखना लेकिन कोई नहीं मांगता क्योंकि प्रत्येक जानता है कि हम पर्याप्त हम ही निपट लेंगे आदमी असद में इतना समर्थ है लेकिन जहां सनमार्ग का सवाल है जहां सद की यात्रा है वहां आदमी अचानक पाता है कि असमर्थ उसकी असमर्थता का कारण सारी वासनाएं उसे खींचती हैं नीचे की तरफ और कोई बिल्ट इन कोई प्रकृति की तरफ से दी गई ऐसी वासना नहीं है जो उसे सहज ऊपर की तरफ ले जाती है अगर वो कुछ ना करे और खड़ा रहे तो अपने आप नीचे जाता रहेगा अगर वो कुछ ना करे खड़ा रहे तो अपने आप उतरता रहेगा उतार से ढलान से नीचे लुढ़कता रहेगा प्रकृति की कशिश काफी है वो उसे खींचती जाएगी नीचे और नीचे और नीचे और हर कदम पर लगेगा कि और थोड़ा नीचे उतर जाऊं। ये पूरे प्राण कहेंगे कि और थोड़े नीचे उतर चलो और सुख है नीचे अगर दुख पा रहे हो तो इसीलिए पा रहे हो कि और थोड़े नीचे नहीं उतर पा रहे हो तथाकथित ईमानदार आदमी मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि देख रहे हैं आप बेईमान कितना सुख उठा रहे तथाकथित ईमानदार कहता हूं उन्हें क्योंकि जिसको बेईमान में सुख दिखाई पड़ता है वो ज्यादा देर ईमानदार रह नहीं सकता गहरे में तो हो गई नहीं और अगर ईमानदार दिखाई पड़ता है तो सिर्फ भयभीत होगा इसलिए दिखाई पड़ता है बेईमान होने के लिए भी साहस चाहिए बेईमान होने के लिए भी हिम्मत चाहिए वो हिम्मत उसमें नहीं कमजोर आदमी है कायर है बेईमानी कर नहीं सकता लेकिन बेईमान रस ले रहे हैं बेईमान सफल हो रहे हैं बेईमान सुख पा रहे हैं यह जरूर उसकी पूरी वासनाएं उससे कहे जा रही कि तू चूक रहा है नीचे की पुकार सबोर से है भीतर से भी प्रकृति का सारा उपकरण कहता है नीचे उतरो। क्यों क्योंकि जितने आप नीचे उतरते हैं उतना प्राकृतिक हो जाते हैं जितने ऊपर उठते हैं उतना प्रकृति के अतीत होते उतनी प्रकृति के पार होते स्वाभाविक तो है कि प्रकृति कहे कौन नीचे उतर आओ यहां बहुत विश्राम अगर बिल्कुल पत्थर हो जाओ तो पूरा विश्राम उतराओ छोड़ दो चेतना चेतना ही तुम्हारा दुख है वृत्तियां कहती हैं, वासनाएं कहती हैं कि छोड़ दो चेतना चेतना ही तुम्हारा दुख है मूर्छित हो जाओ इसलिए आदमी शराब खोजता है नशे खोजता है बेहोश होने की हजार तरकीब में खोसता है कि उतर जाए नीचे और नीचे तो नीचे उतरने का तो पूरा इंजाम है ऊपर उठने का कोई इंजाम नहीं है और ऊपर उठे बिना कोई आनंद नहीं कोई शांति नहीं ये ये दुविधा है कहें कि ये ह्यूमन पेराडक्स या ह्यूमन डायलेमा ये, ये मनुष्य का द्वंद है कि नीचे जाने का सब उपाय है और ऊपर जाए बिना कोई उपाय नहीं ऊपर पहुंचे बिना कोई कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता नीचे जाने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं ऊपर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं और ऊपर जाए बिना सिवाय भटकाव के कुछ हाथ में लगता नहीं तो ऐसी असहाय अवस्था है आदमी की ऐसी हेल्पलेसनेस इस हेल्पलेसनेस से उठती है प्रार्थना इस असहाय अवस्था के बोध से उठती है प्रार्थना तो ऋषि कह रहा है कि हे देवता मुझे सन्मार्ग की तरफ ले चल। ऐसा नहीं है कि कोई देवता आपको सन्मार्ग की तरफ ले जाएगा यह भी समझ लें क्योंकि उससे बड़ी भ्रांतियां फैली ऐसा नहीं है कि कोई देवता आपको सनमार्ग की तरफ ले जाएगा सनमार्ग की तरफ तो जाना है आपको ही लेकिन यह प्रार्थना आपको जाने में समर्थ बनाएगी ये प्रार्थना आपके भीतर एक ब्रेकथ्रो एक द्वार तोड़ देगी आपके भीतर यह प्रार्थना अगर सघन हो जाए घनीभूत हो जाए अगर प्यास और पुकार बन जाए रोआ रोआ चिल्लाने लगे श्वास श्वास कहने लगे कि ले चल मुझे प्रभु हे दिव्य अग्नि मुझे ले चल ऊर्ध्वगमन में ऊपर जहां सब खो जाए मैं भी खो जाऊं वही रह जाए जो मैं नहीं था तब था और जब मैं नहीं रहूंगा तब रहेगा ये प्रार्थना देवता नहीं कोई ये प्रार्थना ही जब आपके भीतर सघन होनी शुरू होती है तो आपको सनमार्ग पर ले जाने का कारण बनती क्योंकि हम वहीं चले जाते हैं जहां जाने की हम तीव्र आकांक्षा पैदा कर लेते हैं। हमारे विचार ही हमारे प्रत्येक बन जाते हैं एडिंगटन ने एक बहुत अद्भुत वाक्य लिखा और एडिंगटन जैसे आदमी ने लिखा है इसलिए और अद्भुत है एडिंगटन पिछले पचास वर्षों के श्रेष्ठतम वैज्ञानिकों में एक नोबल प्राइज विनर जीवन के अंतिम समय में अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने वैज्ञानिक खोज शुरू की और जब मैं युवा था तो मैं सोचता था जगत वस्तुओं का समूह है लेकिन जैसे जैसे मैं खोज में गहरा गया और जैसे जैसे मैं प्रकृति के रहस्यों का साक्षात्कार किया अब मैं अपने जीवन के अंत में टेस्टामेंट करता हूं इस बात की वसीयत करता हूं द यूनिवर्स रिजेंबल्स मोर ए थॉट देन ए थिंग ये जो विश्व है ये एक विचार की तरह ज्यादा है बजाय एक वस्तु की तरह रिजेंबल्स मोर ए थॉट एक विचार की भांति ज्यादा बुद्ध ने धम्म पद के पहले वचन में कहा है तुम जो सोचोगे वही हो जाओ इसलिए सोच समझ के सोचना क्योंकि कल किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाओगे और जो तुम आज हो गए हो वो तुमने कल सोचा था उसका परिणाम हमारी ही नासमस्या फलीभूत हो जाती हमारे ही गलत भाव सघन होकर आचरण बन जाते हमारे ही विचार केंद्रीभूत होकर जीवन बन जाते उठती है विचार की सूक्ष्म तरंग चल पड़ी यात्रा पर आज नहीं कल वस्तु बन जाएगी सभी वस्तुएं विचार के सघन रूप हैं कंडेंस्ड थॉट्स हम जो हैं हमारे विचार का फल तो अगर कोई प्रार्थना इतनी सघन हो जाए कि प्राण का रोआ रोआ कंपित होने लगे हृदय की धड़कन धड़कन आंदोलित होने लगे रात के स्वप्न भी उससे प्रभावित हो जाए दिन की विचारणा भी उसमें डूबे रात की निद्रा में भी वो आपके प्राणों में सरकने लगे वो आपके जीवन की धुन बन जाए तो परिणाम आ जाए कोई देवता नहीं आएगा आपकी चाहता को लेकिन लेकिन दिव्य जहां जहां हमें दिखाई पड़ता है उससे की गई प्रार्थना हमें तैयार करेगी इस भेद को समझ लेना जरूरी है अगर आपके ख्याल में यह है कि हम प्रार्थना करें और निश्चिंत हो गए क्योंकि अब देवता संभालेगा जैसा कि अधिक लोग समझ बैठे हैं कि ठीक हमने प्रार्थना कर दी अब काफी ओबलाइज कर दिया देवता को काफी अनुग्रह किया कि हमने प्रार्थना कर दिया बाकी तुम करो ना करो तो कल हम शिकायत लेके खड़े हो जाएंगे अगर और बिल्कुल ना किया तो कल हम कहेंगे कि कोई देवता नहीं सब झूठ नहीं प्रार्थना का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी और पर छोड़ रहे हैं काम प्रार्थना का यही अर्थ है कि हम प्रार्थना के बहाने प्रार्थना एक डिवाइस हम प्रार्थना के बहाने अपने रोए रोए तक को कंपित कर रहे हैं और ध्यान रहे प्रार्थना सर्वाधिक रोय तक प्रवेश पाती है अगर कोई पूरे भाव से प्रार्थना में रत हो जाए तो कणकण शरीर का पुकारने लगता है कोई विचार इतना गहरा नहीं जाता जितना प्रार्थना गहरी जाती कोई वासना भी इतनी गहरी नहीं जाती जितनी प्रार्थना जाती लेकिन प्रार्थना करने की क्षमता ऐसी कोई भी वासना नहीं है जिसके बाहर आप ना छूट जाते हो आप बाहर छूट ही जाते हैं सेक्स जैसी काम वासना जो कि गहनतम वासना है उसके भी बाहर आप छूट जाते हैं, उसके भीतर भी आप पूरे नहीं होते उसके भी आप बाहर होते कोई हिस्सा गहन हिस्सा तो चेतना का बाहर ही रह जाता काम वासना में भी ज्यादा ज्यादा शरीर प्रवेश करता है जो बहुत काम आतोर है उनके मन का छोटा सा हिस्सा प्रवेश करता है लेकिन चेतना और आत्मा तो बिल्कुल बाहर रह जाती टोटल आप उसमें नहीं हो पाते वही तो कामवासना की पीड़ा है कामवासी मन कहता है कि पूरा इसमें डूब जाऊं और रस ले लूं, लेकिन पूरा कभी डूब नहीं पाता हमेशा पाता है डूबा नहीं डूब पाया गया एक सीमा तक और वापस लौट आया डूबने का क्षण आया था कि टूटने का क्षण आ गया